दैनंदिन जीवन में योग भाग दो अहिंसा परमो धर्म प्रस्तावना मानव जाति की हजारों वर्ष की संस्कृति और सभ्यता के बावजूद आज भय और हिंसा हमारे व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन के अभिन्न अंग बने हुए हैं हमने इन्हें जीवन पद्धति का अनिवार्य और स्वाभाविक अंग मान लिया है भले ही हम किसी की हिंसा न करते हों लेकिन द्वेष घृणा दूसरों के दोष देखना आदि हमारे मन में विद्यमान है युद्ध हत्या और अपराध के समाचारों में हमारी तीव्र रुचि हमारी हिंसक प्रवृत्ति की ओर स्पष्ट संकेत करती है लेकिन आज से लगभग दो हजार वर्ष पूर्व भारत में अहिंसा पर आधारित समाज रचना के दो महत्वपूर्ण प्रयोग हुए थे वर्तमान महावीर द्वारा परिवर्तित प्रवर्तित जैन धर्म ने अहिंसा को जीवन का केंद्र बिंदु मानकर मानवों की ही नहीं बल्कि छोटे से छोटे कीड़े तक की हत्या को त्याग कर मानव जाति को विकास के एक उच्चतर सोपान तक उठाने का प्रयास किया था सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अंगीकार कर अहिंसा को एक राजधर्म के रूप में स्वीकार किया था पातंज योग सूत्र के अनुसार अहिंसा पांच यमों में पहला और सबसे महत्वपूर्ण है वैसे तो अष्टांग योग का एक एक अंग होने के कारण अहिंसा एक साधन मात्र है, है लेकिन यह इतना महत्वपूर्ण कि इसे यदि लक्ष्य एवं परम धर्म माने तो अति संयुक्त नहीं होगी याद के अनुसार अन्य सभी यम नियम का मूल अहिंसा ही है तथा वे अहिंसा की सिद्धि का कारण होने से अहिंसा प्रतिपादन के ही शास्त्र में वर्णित हुए हैं सभी धर्मों में इसे महत्व दिया गया है तथा अहिंसा को किसी न किसी प्रकार से अपने जीवन में स्थान दिए बिना धार्मिक जीवन संभव नहीं है अतः इस महत्वपूर्ण सिद्धांत एवं जीवन के अनिवार्य अंग को धली भांति समझ लेना परम आवश्यक है अहिंसा का अर्थ सामान्यतः हिंसा का अर्थ है दूसरे को मारना या कष्ट पहुंचाना और अहिंसा का अर्थ है किसी को कष्ट न पहुंचाना व्यास के अनुसार अहिंसा का अर्थ है सर्वथा सर्वदा, सर्वभूतानद्रोह अर्थात सदा सभी प्राणियों के प्रति सभी प्रकार के देशद्रोह भाव का त्याग अहिंसा मूलक जैन धर्म के प्रवर्तक वर्तमान महावीर कहते हैं जिसे तू हनन करने योग्य मानता है वह तू ही है जिसे तू तो आज्ञा में रखने योग्य मानता है वह तू ही है जीव का वध अपना ही वध है जीव की दया अपनी ही दया है अतः आत्महितैषी पुरुषों ने सभी तरह की जीव हिंसा का परित्याग किया है प्राणी हत्या करना स्वयं की हत्या के समान है इस बात की प्रतिध्वनि ईशावाश्योपनिषद में भी मिलती है असुरिया नाम तेलो का अंधेन तमशावृता सांस से प्रीत्याभिगछति ये के चात्मह हनोजना अर्थात आत्मा का हनन करने वाले लोग मरणोपरांत अंधकार से आवृत लोकों को जाते हैं जो अज्ञानी लोग अपने अद्वैत आत्म स्वरूप को नहीं जानते वे मरणोपरांत पुनः पुनः जन्म ग्रहण करते हैं तथा पुनः पुनः मृत्यु को प्राप्त होते हैं अर्थात बार बार अपनी ही मृत्यु का कारण बनते हैं देहात्म बोध के कारण हम स्वयं को दूसरों से पृथक समझते हैं तथा उसके कारण राग द्वेषादि उत्पन्न होते हैं जहाँ द्वैत है दो है वही भय है द्वितीय द्वैयी भवती भगवान महावीर का कथन है राग आदि की अनुत्पत्ति ही अहिंसा है तथा उनकी उत्पत्ति हिंसा है अप्रादुर्भाव खलु राग आदिनात्य हिंसेति तेजावोत्पत्ति हिंसेति जिनागमस्य संक्षेप तात्पर्य के अद्वैत में प्रतिष्ठित होकर राग आदि को जीते बिना अहिंसा में प्रतिष्ठा संभव नहीं है कर्म सिद्धांत के अनुसार भी हम कुछ इसी प्रकार के निष्कर्ष पर आते हैं इस सिद्धांत के अनुसार शरीर का जन्म तथा मृत्यु उसके सुख दुख सभी प्रारब्ध कर्म के अधीन होते हैं अतः यदि कोई किसी की हत्या करता है अथवा किसी को कष्ट पहुंचाता है तो कर्म सिद्धांत के अनुसार इसके पीछे पूर्व जन्मों के कर्म ही उत्तरदायी हैं तथा भविष्य में हिंसक अथवा कष्ट देने वाले को इसका फल भोगना होगा कहा भी गया है सुखस्य दुखस्य दुख से न कॉपिदाता परो ददाती कुबुद्धिषा अहम करो मेती वृथाभिमान स्वकर्म सूत्रेण गथित ही लोक अर्थात सुख और दुख का दाता अन्य कोई नहीं है यह सोचना कि दूसरा सुख दुख प्रदान करता है कुबुद्धि है मैंने ऐसा किया है यह व्यर्थ का अभिमान है वस्तुतः सभी स्वकर्म के सूत्र द्वारा बंधे हुए हैं तात्पर्य कि कर्मवाद के अनुसार पर हिंसा जैसी कोई चीज नहीं है दूसरे को मारने से स्वयं की ही हानि होती है यदि किसी व्यक्ति या पशु को बांध उसकी शक्ति का हनन किया जाए तो इसके परिणामस्वरूप बंधनकर्ता की इंद्रिया निस्तेज हो जाती हैं दूसरों को दुख प्रदान करने पर नारकीय दुख प्राप्त होता है तथा तो दूसरे का प्राण हरने से या तो व्यक्ति अल्पायु होता है अथवा दीर्घायु होने पर भी रुग्न होता है इस तरह दूसरे को कष्ट देने पर हम वस्तुतः स्वयं को कष्ट देने की ही भूमिका तैयार करते हैं विशुद्ध व्यवहारिक दृष्टि से यदि देखा जाए तो भी पूर्ण अहिंसा संभव प्रतीत नहीं होती शरीर धारण के लिए न्यूनाधिक मात्रा में हिंसा को स्वीकार करना ही पड़ता है श्वास प्रश्वास में असंख्य कीटाणु मरते हैं चलने फिरने में भी छोटे मोटे अनेक कीड़े मकोड़े पैरों तले कुचल जाते हैं वनस्पतियों में भी प्राण होता है तथा उसका भोजन भी एक प्रकार की हिंसा है वस्तुतः जीवन धारण में एक प्राणी दूसरे को आहार बनाकर ही जीवित रहता है यह प्रकृति का विधान है अतः व्यवहारिक भौतिक स्तर पर पूर्ण अहिंसा असंभव है जो साधक इस सत्य को समझ लेते हैं पूर्ण रूप से आत्मसात कर लेते हैं तथा स्वयं के अस्तित्व के लिए प्राणी हिंसा नहीं चाहते वे जितना शीघ्र हो संसार बंधन से मुक्त होना चाहते हैं जिससे पुनः जन्म न लेना पड़े और न ही दूसरे प्राणियों की हिंसा करनी पड़े वे भोग के स्थान पर योग का आश्रय लेते हैं जो क्रमशः अल्प से अल्पतर हिंसा का मार्ग है अहिंसा के संदर्भ में योग का अर्थ है न्यूनतम हिंसा का जीवन स्वयं की आत्मा ही समस्त प्राणियों की आत्मा है इस सत्य का साक्षात्कार करना ही जीवन का उद्देश्य है और जो योगी समस्त प्राणियों के सुख दुख अपने सुख दुख के रूप में अनुभव करता है वह गीता के अनुसार सर्वोत्तम योगी है सर्वूतस्थमात्मा सर्वूताचात्म ईक्षत योग युक्ता समदर्शन आत्मपम सर्वं पश्यति यर्जुन सुखम यदि योगी परमो मत एक सन्यासी के जीवन का चरम आदर्श इसी सत्य की उपलब्धि करना है वह समस्त प्राणियों को अभय प्रदान करता है क्योंकि सभी प्राणी उसी के अंग हैं अभयम सर्वूतेसु मतः सर्वम प्रवर्तते यही कारण है कि किसी प्राणी की हिंसा करना साध्य के विरुद्ध होने से त्याज्य है स्वामी विवेकानंद के अनुसार अन्याय का प्रतिकार न करना रेजिस्टेंस नॉट इवेल संन्यास का आदर्श है क्योंकि अन्याय करने वाला भी उसी का एक रूप है अहिंसा के इस उच्चतम रूप को कुछ दृष्टांतों के द्वारा समझा जा सकता है एक त्रिस्क तपस्वी सूफी संत मांस की एक दुकान के सामने से गुजरते हुए क्षण भर के लिए वहीं खड़े हो गए उन्हें देखकर मुसलमान दुकानदार ने सलाम किया और कहा कि क्या वे मांस लेंगे संत ने कहा कि उन्हें मांस की आवश्यकता नहीं है दुकानदार ने प्रतिवाद करते हुए कहा जनाब आपके शरीर में मांस बिल्कुल नहीं है आपको तो मांस की जरूरत है क्योंकि मांस से ही मांस बनता है सुफ्री संत ने क्षण भर रुककर उत्तर दिया मेरे देह में जितना मांस है उतना कब्र के कीड़ों के लिए काफी है और वे आगे बढ़ गए उस संत के लिए स्वयं की देह कब्र के कीड़ों की देह से अधिक मूल्यवान नहीं रह गई थी श्री रामकृष्ण ने भी सर्वात्मय तत्व के अनुभव के फलस्वरूप स्वयं की रुग्ण देह को स्वस्थ करना अस्वीकार कर दिया था घटना उस समय की है जब वे गले के कैंसर से पीड़ित थे तथा उसके कारण कुछ भी खा पी नहीं सकते थे गले में तीव्र पीड़ा होती थी तथा शरीर धीरे धीरे दुर्बल होता चला जा रहा था गले के रोगग्रस्त अंश पर मन को एकाग्र करके उसे ठीक करने की संभावना को उन्होंने यह कहकर अस्वीकार कर दिया कि जो देह माँ जगदम्बा को अर्पित की जा चुकी है उस पर वे मन को एकाग्र नहीं कर सकते लेकिन भक्तों के अत्यधिक आग्रह को वे अस्वीकार नहीं कर सके और उनके आग्रह पर उन्होंने माँ जगदम्बा से प्रार्थना की कि गले को थोड़ा ठीक कर दे जिससे कि वे कुछ खा सके माँ जगदम्बा ने जो उत्तर दिया वह वस्तुता श्री राम कृष्ण की उच्चतम अद्वैत ज्ञान में प्रतिष्ठा का द्योतक है माँ जगदम्बा ने सभी भक्तों को दिखाकर कहा कि तू इतने मुखों से तो खा रहा है तात्पर्य यह है कि ज्ञानी महापुरुष थर्वत्र अपनी ही आत्मा का दर्शन करने के फलस्वरूप स्वयं के देह की विशेष सेवा शुश्रूषा की इच्छा नहीं करते वे केवल लोक कल्याण के लिए अल्पतम हिंसा को स्वीकार कर देह धारण करते हैं